श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव से तीर्थ भ्रमण तथा साधु संघ भारत के परस्पर विरोधी तथा विवादग्रस्त समस्त प्रधान संप्रदायों के साधक वर्ग ने श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित होकर उनके भीतर अपने अपने भावों का जो परिपूर्ण आदर्श प्रत्यक्ष किया था तथा उनको निश्चित रूप से अपने ही मार्ग का प्रथिक समझा था इससे पूर्वोक्त बात ही सिद्ध हो रही है इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव के गुरुभाव का जो कार्य भारतवर्ष में प्रथम प्रारंभ हुआ है तथा जिसने भारतीय धर्म संप्रदायों में एकता स्थापन करने का सूत्रपात किया है वह केवल भारत के धर्म विवाद को दूर कर ही शांत न होगा अपितु एशिया के धर्म विवाद यूरोप की धर्महीनता तथा धर्म, धर्म विद्वेश को शांत गति से धीरे धीरे तिरोहित करता हुआ समग्र पृथ्वी में व्याप्त होकर एक अदृष्ट पूर्व शांति का राज्य स्थापित करेगा क्या तुम यह नहीं देख रहे हो कि श्री रामकृष्ण देव के अंतर्धान के बाद यह कार्य कितनी द्रुत गति से अग्रसर हो रहा है क्या तुम यह नहीं देखते हो कि गुरुगत प्राण पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा अमरीका तथा यूरोप में प्रविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव के इस भाव ने इस थोड़े से समय में ही चिंतन के जगत में किस प्रकार का युग परिवर्तन ला दिया है जो जो दिन बीतते जाएंगे, त्यों यह अमोग भाव समस्त जाति, धर्म तथा समाज में अपना प्रभाव विस्तारित कर अद्भुत परिवर्तन उपस्थित करता रहेगा इसकी गति को कौन रोक सकता है अदिष्ट पूर्व तपस्या तथा पवित्रता के सात्विक तेज से उद्दीप्त भव राशि की सीमा का कौन उल्लंघन कर सकता है जिन माध्यमों के द्वारा इस समय इसका इसका विस्तार हो हो रहा है, है? वे सब भग्न हो जाएंगे। कहां से प्रथम उत्थान हुआ है। यह भी संभवतः बहुत दिनों के बाद अनेक व्यक्तियों के लिए समझना तथा धारण करना संभव न होगा किंतु इस अनंत महिमोज्वल भव में भाव में श्री रामकृष्ण देव की स्निग्धो इस दिप्त भाव राशि को को को हृदय में में धारण पोषण कर तथा अपने जीवन को उनके ही साचे में कर, ही साचे ढालकर निश्चय पृथ्वी के सभी लोगों को एक दिन धन्य होना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव के भाव विस्तार को किस तरह समझना होगा अतः भारत के विभिन्न संप्रदाय के साधकों का श्री रामकृष्ण देव के समीप आगमन तथा उनसे यथार्थ धर्म लाभ कर धन्य होने की जो बातें हम कह, चुक, कह चुके हैं हे पाठक उन्हें केवल ऊपरी भाव से कहानी की तरह पढ़कर तुम विरत न होना भावमुख में अवस्थित अलौकिक इन श्री रामकृष्ण देव के दिव्य भावों को पहले जैसा साध्य समझने तथा धारण करने का प्रयास करो तदनंतर उन बातों को अच्छी तरह से विचार कर देखो कि इस भाव समूह का किस प्रकार विस्तार होना प्रारंभ हुआ एवं कैसे यह परिस्पुट होकर सर्वप्रथम प्राचीन तथा बाद में नवीन प्रणाली के अनुसार शिक्षित जन समूह में अपना प्रभाव विस्तारित करने लगा एवं तदुपरांत किस तरह भारत से अन्य देशों में उपस्थित होकर उसने पृथ्वी के भाव जगत में एक महान युग परिवर्तन लाना प्रारंभ किया है भारतीय विभिन्न संप्रदाय के साधकों को लेकर ही श्री रामकृष्ण देव की भाव राशि का प्रथम विस्तार हुआ था यह पहले ही कहा जा चुका है कि श्री रामकृष्ण देव जब जिन जिन भावों में सिद्ध हुए थे उस समय उन उन भावों के भावुक साधक वर्ग स्वतः प्रेरित हो उनके समीप उपस्थित हुए तथा उनमें अपने अपने भावों का पूर्ण आदर्श अवलोकन कर उनकी सहायता प्राप्त कर अन्यत्र चले गए इसके अतिरिक्त मथुर बाबू तथा उनकी धर्मपत्नी परम भक्तिमती जगदम्बा दासी के अनुरोध से श्री रामकृष्ण देव वृंदावन पर्यत तीर्थ पर्यटन करने गए थे काशीधाम तथा वृंदावन दि तीर्थों में साधु भक्तों की कमी नहीं है अतः इन स्थानों में भी विशिष्ट साधक वर्ग श्री रामकृष्ण देव से मिलकर उनके गुरुभाव की सहायता से धन्य हुए थे यह न केवल हमारा अनुमान है अपितु इसका कुछ कुछ आभास उनके श्रीमुख से भी श्रवण करने का हमें सहयोग प्राप्त हुआ है उसका भी यहाँ पर यतकिंचित उल्लेख करना आवश्यक है